संवेद्नाँ संवेद्नाँ पंक, की पंक, ब्लौक ब्लौक की एक, एक और पेश करेगा दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हर्ष शर्मा की कविता जिसका शीर्षक है व्यग्रता कवि तुम्हारी कल्पना में आऊंगी मैं कवि तुम्हारी कल्पना में आऊंगी मैं तुमको बहुत लुभा मैं तड़पोगे छे तुम मुझे व्यक्त न कर पाओगे तुम शब्द दर शब्द तलाशोगे मुझे किंतु मुझे न पाओगे तुम कवि तुम्हारी कल्पना में आऊंगी मैं जीवन के हर मोड़ पर मौजूद रहूंगी मैं तुम्हारे वजूद में तुम्हारे ख्यालों में तुम्हारी आराधना में प्रार्थना में तुम्हारी लालसा में आकांक्षा में तुम्हारे गम में खुशी में पर साकार मुझे न कर पाओगे तुम कवि मुझे ढूंढना गलियों में चौबारों में खेतों में चौपालों में नदियों में पहाड़ों में यहाँ भी मुझे व्यक्त करने का प्रयास करना वरना मैं सरिता हूँ कवि कल कल कल बह जाऊंगी मैं कवि तुम्हारी कल्पना में मैं बहुत रोए हैं मेरे संग मरण में खुशी में विदाई में ला इलाज बीमारी में बेबसी में गरीब की लाचारी में खोजना तुम मुझे वहां अन्यथा अश्रु बन, बन बह जाऊंगी मैं कवि तुम्हारी कल्पना में, में आऊंगी मैं हास में परिहास में भी हूँ मैं हसी हसी में पकड़ मुझे आगाह करती हूँ उतार लेना मुझे कागज पर चूके तो हसी हसी में उड़ जाऊंगी मैं मिलन के एहसास में बिछोह की गहराई में गोता लगा सकते हो तो आओ वरना मदिरा के नशे में मदमस्त हो जाऊंगी मैं कवि तुम्हारी कल्पना में आऊंगी मैं कवि हो सकता है तुम्हारी प्रयासों से पिघल जाऊं मैं गीत गजल रुबाइया बनकर कागज पर उतर जाऊं मैं अपनी सफलता कतई न समझना इसे रेत की मानिंद तुम्हारे हाथों से फिसल जाऊंगी मैं कवि तुम्हारी कल्पना में आऊंगी मैं मैं समय की मानिंद हूँ क्षण क्षण बदल जाती हूँ मेरा तुम्हारे ख्यालों में आना जाना शायद व्यग्र करता होगा तुम्हें तो सच कहती हूँ कवि तुम्हारी इसी व्यग्रता का परिणाम हूँ मैं कवि तुम्हारी कल्पना में आऊंगी मैं तुम्हारी कल्पना में आऊंगी मैं अभी आप सुन रहे थे हर शर्मा की कविता व्यग्रता वाचक स्वर भारती परिमल